कहाँ जा रहे हो नाथ सावित्री मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रहा हूँ मैं भी आज तुम्हारे साथ चलूंगी नाथ सावित्री तुम माता पिता के पास ठहरो मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ नहीं नाच आज मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी आज आज तो वही दिन है वही दिन कौन सा सावित्री कोई दिन नहीं नाच आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पगली अंधे माता पिता अकेले कैसे रहेंगे मैंने उनसे आज्ञा ले ली है स्वामी परन्तु जंगल में मेरे साथ जा क्या करोगी मेरे मन की यही अभिलाषा है यहाँ अभिलाषा है आज तुम्हारे साथ तुम्हारी आज तुम्हारे साथ रहो तो हमारे साथ सजी कभी न छोड़ूंगा चिड़ियाँ बोले बोले नारे चिड़ियाँ बोले बोले नारे कोयल की है तू प्यारी कोयल की है तू साथ छोडूंगा। तो अच्छा सावित्री तुम इस बढ़ के वृक्ष के नीचे बैठो मैं इस पर चढ़ कर लकड़ियाँ लाता हूँ नाच रहने दो यदि आज लकड़ियाँ न लाओगे तो कौन सी बात हो लकड़ियों के बिना घर में माता पिता क्या करेंगे और खाना कैसे बनेगा तुम यहीं बैठो मैं अभी लकड़ियाँ लाता हूँ मा, तू ही रख है आज तो वही दिन है वही दिन वही दिन प्रभु वही दिन आ, लिया मैं मर गया भगवान भगवान मैं तुम्हें जाने दू। ना, मैं साथ मैं साथ दूंगी कि मेरे पति के सामने कौन आता है तुम्हारे साथ परमात्मा सावित्री आज चरणों में मजान अपनी मिटा दूंगी, मैं अपना प्राण प्राण प्यारा लुटा दूँ हाँ? तुम कौन हो? यमराज यहाँ आने का कारण कितना तेज है देखी सावित्री एक तरफ हो जाओ हम सत्यवान के प्राण लेने आए हैं आज इसकी आयु का आखिरी दिन है इसलिए हमें इसके प्राण लेने दे बेटी महाराज पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए पूछो बेटी तो महाराज पिता अपनी पुत्री को विधवा कर सकता है हम समझ गए हट न करो बेटी तो पिताजी मेरा सुहाग में लूटे सत्यवान के प्राण हमें लेने ही पड़ेंगे तुम तो मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार साथ चलना ही पड़ेगा अच्छा तो हम सत्यवान के प्राण ले चले हैं चलिए मैं भी आपके साथ हूँ तुम मेरे साथ नहीं आ सकोगी आऊंगी महाराज आऊंगी सावित्री तू तो दया के पार कैसे आ गई ये हम आज क्या देख रहे हैं अच्छा बेटी सबके वहाँ पर तो प्राणों के बिना तू तो जो वर माँगे हम तो देने को तैयार हैं अच्छा महाराज मेरा पास तो छा हुआ राज और उनके नेत्रों के फिर से तुछ तुछ तुछ मिल जाए तथा तू बेटी अब वापस चली जा महाराज महाराज आज कितने दयालु क्यों अब भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो बेटी महाराज आप मेरे पति के प्राण नहीं दीजिए बेटी देखो पति के प्राण छोड़ो तुम जो भी वर्मागो हम देने को तैयार हैं महाराज मेरे सास के साथ आप होने चाहिए तथा बेटी अब तो वापस चली जाओ महाराज मेरे सास के साथ पति के सिवा दूसरा बेटा भी नहीं और उसके प्राण तो आप ले जा रहे हैं बेटा सावित्रु तुम धन्य हो ये लोग अपने पति के प्राण जाओ अखंड सौभाग्यवती भव बेटा हम कहा है वही घर का अच्छा चलो नाम मुनिभा जन्म होते जी तुम्हारा प्रा अच्छा।